श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद दो नौ अप्रैल अट्ठारह नरेंद्र के प्रति लोक शिक्षा का आदेश नरेंद्र परंतु यह बात किसी दूसरे से न कहिएगा काशीपुर में उन्होंने मेरे भीतर शक्ति का संचार किया मास्टर जिस समय तुम काशीपुर में पेड़ के नीचे धोनी जलाकर बैठते थे क्यों नरेंद्र हाँ काली से मैंने कहा जरा मेरा हाथ पकड़ तो सही काली ने कहा न जाने तुम्हारी देह छूते ही कैसा एक धक्का मुझे लगा यह बात हम लोगों में किसी से आप न कहेंगे प्रतिज्ञा कीजिए मास्टर तुम्हारे भीतर शक्ति संचार करने का उनका खास मतलब है तुम्हारे द्वारा उनके बहुत से कार्य होंगे एक दिन एक कागज में लिख उन्होंने कहा था नरेंद्र शिक्षा देगा नरेंद्र परंतु मैंने कहा था यह सब मुझसे न होगा इस पर उन्होंने कहा तेरे हाड़ करेंगे शरद का भार उन्होंने मुझे सौंपा है वह व्याकुल है उसकी कुंडलनी जागृत हो गई है मास्टर इस समय चाहिए कि सड़े पत्ते न जमने पाए श्री रामकृष्ण कहते थे शायद तुम्हें याद हो कि तालाब में मछलियों के बिल रहते हैं वहाँ मछलियाँ आकर विश्राम करती हैं जिस बिल में सड़े पत्ते आकर जम जाते हैं उसमें फिर मछली नहीं आती नरेंद्र मुझे नारायण कहते थे मास्टर तुम्हें नारायण कहते थे या मैं जानता हूँ नरेंद्र जब वे बीमार थे तब शौच का पानी मुझसे नहीं लेते थे काशीपुर में उन्होंने कहा था अब कुंजी मेरे हाथों में है वह अपने को जान लेगा तो छोड़ देगा मास्टर जिस दिन तुम्हारी निर्विकल्प समाधि की अवस्था हुई थी क्यों नरेंद्र हाँ उस समय मुझे जान पड़ा था कि मेरे शरीर नहीं है केवल मुँह भर्म है घर में मैं कानून पढ़ रहा था परीक्षा देने के लिए तब एकाएक याद आया कि यह मैं क्या कर रहा हूँ मास्टर जब श्री रामकृष्ण काशीपुर में थे नरेंद्र हाँ पागल की तरह मैं घर से निकल आया उन्होंने पूछा तू क्या चाहता है मैंने कहा मैं समाधि मग्न होकर रहूंगा उन्होंने कहा तेरी बुद्धि तो बड़ी हीन है समाधि के पार जा समाधि तो तुक्ष चीज है मास्टर हां वे कहते थे ज्ञान के बाद विज्ञान है छत पर चढ़कर सीढ़ियों से फिर आना जाना नरेंद्र काली ज्ञान ज्ञान चिल्लाता है मैं उसे डांटता हूँ ज्ञान क्या इतना सहज है पहले भक्ति तो पके उन्होंने श्री रामकृष्ण ने तारक बाबू से दक्षिणेश्वर में कहा था भाव और भक्ति को ही इति न समझ लेना मास्टर तुम्हारे संबंध में उन्होंने और क्या क्या कहा था बताओ तो नरेंद्र मेरी बात पर वे इतना विश्वास करते थे कि जब मैंने कहा आप रूप आदि जो कुछ देखते हैं यह सब मन की भूल है तब माँ जगन मा काली के पास जाकर उन्होंने पूछा है माँ नरेंद्र इस तरह कह रहा है तो क्या यह सब भूल है फिर उन्होंने मुझसे कहा माँ ने कहा है यह सब सत्य है वे कहते थे शायद आपको याद हो तेरा गाना सुनने पर छाती पर हाथ रखकर इसके भीतर जो है वे सांप की तरह फन खोलकर स्थिर भाव से सुनते रहते हैं परंतु मास्टर महाशय उन्होंने इतना तो कहा परंतु मेरा बतलाइए क्या हुआ मास्टर इस समय तुम शिव बने हुए हो पैसे लेने का अधिकार तो है ही नहीं श्री रामकृष्ण की कहानी याद है ना नरेंद्र कौन सी कहानी जरा कहिए मास्टर कोई बहु रुपया शिव बना था जिनके यहाँ वह गया था वे एक रुपया देने लगे उसने रुपया नहीं लिया घर लौटकर हाथ पैर धोकर उसने बाबू के यहाँ आकर रुपया मांगा बाबू के घर वालों ने कहा उस समय तुमने रुपया क्यों नहीं लिया उसने कहा तब तो मैं शिव बना था सन्यासी था रुपया कैसे छूता यह बात सुनकर नरेंद्र खूब हंसे मास्टर इस समय तुम मानो एक वैद्य हो सब भार तुम्ही पर है मठ के भाइयों को तुम मनुष्य बनाओगे नरेंद्र हम लोग जो साधन भजन कर रहे हैं यह उन्हीं की आज्ञा से परंतु आश्चर्य है राम बाबू साधना की बात पर हम लोगों को ताना मारते हैं वे कहते हैं जब उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए तब साधना कैसी मास्टर जिसका जैसा विश्वास वह वैसा ही करे नरेंद्र हम लोगों को तो उन्होंने साधना करने की आज्ञा दी है नरेंद्र श्री रामकृष्ण के प्यार की बातें करने लगे नरेंद्र मेरे लिए माँ काली से उन्होंने न जाने कितनी बातें कही जब मुझे खाने को नहीं मिल रहा था पिताजी का देहांत हो गया था घर वाले बड़े कष्ट में थे तब मेरे लिए मां काली से उन्होंने रुपयों की प्रार्थना की थी मास्टर यह मुझे मालूम है नरेंद्र रुपये नहीं मिले उन्होंने कहा माँ ने कहा है मोटा कपड़ा और रूखा सूखा भोजन मिल सकता है रोटी दाल मिल सकती है मुझे इतना प्यार तो करते थे परंतु जो कोई अपवित्र भाव मुझमें आता था तब उसे वे तुरंत ताड़ जाते थे जब मैं अन्नदा के साथ घूमता था कभी कभी बुरे आदमियों के साथ पड़ जाता था और तब यदि उनके पास मैं आता था तो मेरे हाथ का वे कुछ न खाते थे मुझे स्मरण है एक बार उनका हाथ कुछ उठा था परंतु फिर आगे न बढ़ा उनकी बीमारी के समय एक दिन ऐसा होने पर उनका हाथ मुँह तक गया और फिर रुक गया उन्होंने कहा अब भी तेरा समय नहीं आया कभी कभी मुझे बड़ा अविश्वास होता है राम बाबू के यहाँ मुझे जाना पड़ता है कि कहीं कुछ नहीं है मानो ईश्वर फिसवर कहीं कुछ नहीं मास्टर वे कहते थे कि कभी कभी उन्हें भी ऐसा ही होता था दोनों चुप हैं मास्टर कहने लगे तुम लोग धन्य हो दिन रात उनके चिंतन में रहते हो नरेंद्र ने कहा, कहा? हम में इतनी व्याकुलता कहा कि ईश्वर दर्शन न होने के दुख से शरीर त्याग कर सकें रात हो गई है निरंजन को पूरी धाम से लौटे कुछ ही समय हुआ है उन्हें देखकर कर मठ के भाई और मास्टर प्रसन्न हो रहे हैं वे पूरी यात्रा का हाल कहने लगे निरंजन की उम्र इस समय 25-26 साल की होगी संध्या आरती के हो जाने पर कोई ध्यान करने लगे निरंजन के लौटने पर बहुत से भाई बड़े घर में आकर बैठे सत होने लगा रात के नौ बजे के बाद शशि ने श्री रामकृष्ण को भोगार्पण करके उन्हें शयन कराया मठ के भाई निरंजन को साथ लेकर भोजन करने बैठे उस दिन भोजन में रोटियां थी, एक तरकारी जरा सा गुड़ और श्री रामकृष्ण के नैवेद्य की थोड़ी सी खीर